उन्नीस में जीवन का जीवन हूँ द्रुवास मिन गोप्ता कुछ इंद्रियों का केंद्र परमेश्वर को बना के रखो जीवन क्या है ये इस दुनिया में बहुत बड़ा और बहुत ही जटिल विषय है इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमारे पास कई महान विद्वान हैं। हर किसी ने अपनी शैली में प्राचीन कवि की तरह समझाया है कि जीवन में बहुत दर्द है और पश्चिमी देशों के कुछ महान विद्वान इसके बारे में कई प्रकार के विवरण देते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि हर जवाब पूरी तरह से उचित या संतुष्ट नहीं देते है क्योंकि कुछ जानकार और प्रबुद्ध मानव ने हमेशा कहा है कि जीवन एक रहस्यमय की तरह है हमारे जीवन का यह अनुभव है जब हम निर्थ भाव से सत्य का अन्वेषण करते हैं तब ये वास्तव में सत्य सिद्ध होता है कि जीवन एक महान दर्द या और विनाशकारी अज्ञात गहरे समुद्र समान है आज तक इसके आतंक से कोई भी मुक्त हो पाया है चाहे वे राजा हो या अर हो दोनों को ही ये जीवन अपनी तरह से प्रताड़ित करता है तरह तरह के रूप और आकार बदल कर ये हमारे जीवन की शाश्वत सच्चाई है जब हम जीवन की संपूर्णता में जीवन की हर परिस्थिति में हर पहलू से देखते हैं तो इस बात पर ठहरते है की जीवन का स्वरूप दर्द यही है जीवन को आनंद भी कहते हैं जीवन में सुख भी दिखाई पड़ता है लेकिन आज तक किसी को सुख मिला नहीं है यदि किसी को वह सुख मिला होता तो वह ठहर जाता अपने जीवन के सफर में और पुकार पुकार कर कहता कि मैं सुखी हो गया लेकिन ऐसा देखने में कभी नहीं आता है अब आदमी कोई एक कहीं दिखाई दे तो उसको हम सब पर एक सामान नहीं लागू कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में सुख आनंद नहीं है इसका मतलब ये है कि जीवन जीने का ढंग गलत है जिसका परिणाम ही जीवन में दुख और पीड़ा है ये प्रमाण है कि हमने गलत दिशा में स्वयं के जीवन को लेकर स्वयं की यात्रा कर रहे हैं और यहाँ जीवन के बारे में जो शिक्षा दिया जा रहा है वह गलत है इस पुरानी शिक्षा विधि को बदलना होगा यदि हम जीवन में सुख और आनंद की कामना करते हैं जीवन का सुख किसी वस्तु के आश्रित नहीं है इसके लिए क्रांतिकारी मार्ग का अनुसरण करना होगा ये एक क्रांतिकारी के लिए संभव है लोगों को ये विवर्ष और वे सहारा लाचार अपंग बनाने पर जोर दिया जा रहा है लोगो के पास आंखे है लेकिन वह मुख्य तत्व को देखने में असमर्थ है ये पत्थर की आंखें के पत्थर को ही देखने में समर्थ है ये अपार नहीं किसी वस्तु के आर पार देखने में समर्थ नहीं है इनको ऐसा बनाने के लिए ही लम्बे काल ऐसी प्रशिक्षित किया जा रहा है जिसमे हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है ये सत्य है फिर ये सत्य सब पर प्रकाशित क्यों नहीं होता है और इसके पीछे कारण क्या है ये सत्य है लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते हमें इस प्रकार से संसाकारित किया जीता है कि सुख आने वाला है दुख के बाद जबकि सत्य है कि वह सुख कभी आता नहीं है वे भविष्य में होने वाली एक घटना है जो जीवन में कभी घटती नहीं है ये पूर्णतः काल्पनिक है जो दुख स्वप्न को और ताकतवर शक्तिशाली बनाता है हमारे सगे संबंधी परिवार माता पिता गुरु आदि हमें गलत शिक्षा देते हैं हमें आक्रमणकारी बनाते हैं, हमें विद्वेष की भावना भरते हैं। हमें गरीब बनाते हैं हमें अमीर बनने के लिए प्रोत्साहित उत्साहित करते हैं और कहते हैं संघर्ष करो तुम अवश्य तुम्हारी विजय होगी जबकि सत्य है कि उनके संघर्ष ने स्वयं उनको कभी सफल नहीं किया है इसलिए वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को लगाकर उनकी कामना के लिए स्वयं को मिट्टा उनके स्वप्नों को सिद्ध करो वे तुम्हें अपने लिए उपयोग करना चाहते हैं उनको तुमसे या तुम्हारे अस्तित्व से कोई लेना देने नहीं है इसलिए तो इस जगत में कोई बाप अपने बेटे से खर्च नहीं है ना कोई माही अपनी बेटी से खुशी है ऐसा ही बेटों और बेटियों के साथ भी है जो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे अपने बेटे और बेटियों से बहुत खुश है तो ये समझ लेना कि ये सब भ्रष्ट और झूझे लोग हैं ये उसी प्रकार से हैं जैसे मुह में राम और बगल में छुरी वे हैं तुम्हें लूटने तुम्हें धूर्त झूठा बनाने के प्रयास में लगे हैं उनको इसी में रस आता है वे है तुम्हारे सुख को आनंद को किसी शर्त पर स्वीकारना नहीं चाहते है वह तुम रुचि ले रहे हैं कि तुम उनके जैसे बनावटी बनो जिसमें उनको फायदा है जिसे शब्द शिक्षित समाज और आधुनिक परिवार कहते हैं जिसमें हर प्रकार की धुरता जो उन्होंने सभी हिंसक जानवरों सिखकर अपने जीवन में धारण कर लिया है और अपने मानव जीवन के मुख्य परम तत्व परमेश्वर को त्याग करके तुम्हें भी वो सी प्रकार का चाहते हैं जिस प्रकार शराबियों के बच में एक गैर शराबी उन शराबियों के लिए शर्शो दिखाई देता है जैसे सभी विद्वानों को मूर्खों से शत्रुता है जैसे सूर्य को अंधकार से शत्रुता है जैसे पानी को आग से खतरा है जैसे मीटी के बर्तन को लोहे के बर्तन से शत्रुता है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 जो राष को धारण करने वाले हैं, जो पराक्रमी योद्धा अपने शत्रु का नाश शीघ्र करता है जिस प्रकार से अन्न को भूनने वाला मनुष्य अन्न को शीघ्रता से भूनता है उसी प्रकार पराक्रमी योद्धा अपने शत्रुओं की सेना को शीघ्रता से भूनता है जिस प्रकार से आग पानी को वास्तव में पलक झपकते ही बदल देती है जिस प्रकार ऐसी काला रंग हर रंग आरोप बहुत जल्दी चढ़ जाता है थी किसी प्रकार से अपने विरोधी ताकतों को अपने वश में कर लेते हैं जो ऐसा नहीं कर पाता है उसी फिर वे अपने शत्रुओं को संभलने का समय देता है जिससे उभरना समय के साथ मुश्किल और कठिन हो जाता है जैसे जब हमारी इंद्रियों में शक्ति होती है तभी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 अर्थात सौम्य गुण वाले पेश शक्ति को बढ़ाने वाली परम दैव औषधियों का सेवन करम तत्व एक रसायन ही है उपरांत हर्षित और उत्साहित होकर अपनी दुष्ट दुष्टवृत्तियाँ जो शत्रु के समान है उनको परास्त करके इनसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ